सफर जी सनी के साथ रेडियो पुनेरी साथ रेडियो पुनेरी पुनेरी आवाज आवाज 107.8 107.8 एफएम एफएम पर पर नमस्कार आप आप सुन रहे सभी का बहुत बहुत स्वागत है और खबों के सफर में आज के इस सफर को बहुत ही यादगार बनाएंगे और पुराने 50s एंड 60s के ओल्ड मेलेडीज आपको सुनाने वाले हैं आज के इस एपिसोड में भी और अक्षर है पी जी हाँ पिछले एपिसोड में भी हमने पी अक्षर वाले कुछ गाने सुने थे आज भी हम लोग सुनने वाले हैं तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत में कहते हैं कि जिंदगी बहुत छोटी है इसलिए मुस्कुरा कीजिए <laughs> जितने भी समय आपके पास है कई बार ऐसा होता है कि इंसान जो है बहुत सारे सपने संजोए रखता है और फिर उसे पूरा करने के बाद सोचता है कि मैं निश्चिंत होकर बहुत ही शांतिपूर्वक जीवन जीऊँगा लेकिन वो समय आने के पहले ही जीवन में बहुत सारी मुश्किलें आ जाती हैं बहुत सारी सिचुएशन बदल जाते हैं और फिर व्यक्ति उन चीज़ों को नहीं पाता जिसके लिए वो सपने संजोए रखा है इवन मैं अपने करीबी हमारे चाचा जी थे जो हमेशा हम उनको कहते थे कि भाई चाचा जी आप बॉम्बे रहने हैं अपने गाँव में सब प्रॉपर्टी आप खरीद के रख रहे हो लेकिन वहाँ जब जाएंगे तब तक वो चीज़ें वैसे कि वैसे आपको मिले उससे अच्छा तो आप यहीं पर कुछ खरीद के रखिए ताकि आपके बच्चे आप यहाँ पर उसका लाभ ले सकते हैं तो चाचा हमेशा कहा करते थे कि भाई नहीं मुझे अपने रिटायरमेंट के बाद गांव जा ही गांव में ही खेती करना है और आराम से जीवन गुजारना है ये चीज़ें जो है हमने उनके सामने ही उन्होंने सब कुछ जो है गांव में खरीदा बहुत पैसा लगाया वहाँ पर और फिर अपने चाचा और गाँव में रहने वाले लोगों पर विश्वास किया और जब तक वो यहाँ थे बॉम्बे तो जब तक वो रिटायर नहीं हुए थे तब तक तो उनसे पैसे लेते थे, थे वो लोग गांव वाले इनको कुछ रिटर्न में नहीं मिलता था और ना ही ये अपेक्षा करते थे कि तो जब जाऊंगा तो मैं अपना कर लूँगा अभी उन लोग को करना है तो वो करें और उनको हेल्प भी करते थे तो बड़ा अच्छा लगता था उनकी ये हेल्पिंग मेजर देख लेकिन हुआ ऐसे कि रिटायरमेंट के पहले ही उनको एक बीमारी ने घेर कर लिया कैंसर और फिर वो चल पसे और फिर सपने वहीं पर वहीं रह गए फिर जो बच्चे थे उनके उनके लिए बड़ा मुश्किल हुआ कि गांव जाके वो सब चीज़ें फिर से समेटना तो वो एक बहुत बड़ा मुश्किल वाला दौर से वो आगे गुजर रहे हैं लेकिन कहने का बव ये था कि जब हम लोग सपने संजोए रखते हैं तो कुछ ऐसे सपने रखें जो हम लोग सामने से पूरा कर सकें खुद भी अनुभव करें और दूसरों को भी कराएं। तो आइए जीवन के इस दौर में बहुत सारी बातें और भी आपसे करेंगे और आज के इस शो को सजाने के लिए हमारे साथ वीबा जी जुड़े हुए हैं तो वीबा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है थैंक यू सनी जैसा कि आपने कहा मुस्कुराते रहो मैं मुस्कुराते हुए आपको नमस्कार करती हूं और का सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा प्यार से प्यार से भरा नमस्कार <laughs> बहुत बहुत स्वागत है वॉम वेलकम खाबो के सफर इस कार्यक्रम में और मैं चाहूंगा कि आज आप जो भी अक्षर वाले गाने फिफ्टी एंड सिक्स के सुनाने वाले हैं तो कार्यक्रम की शुरुआत में पहला गौना कौन सा आप सुनाते ये मैं मिक्स गाने लेके आई हूँ कुछ में सुकून है प्यार है शरारत है अर्ज भी है, भी है है तो ये आप सबको बहुत ही मजा आने वाला है सुनने के लिए तैयार रहे मेरे पास है प्रीतम दरस दिखाओ तुम रैन आप दिख रहा अच्छा, अच्छा, बड़ा सूदी और सुकून देने वाला गाना है और <laughs> पे नृत्य करते हुए वीना के साथ होना बहुत बहुत बहुत ही ही रिलैक्सिंग आपको बहुत मजा आएगा क्या बात है के बोल बहुत ही अच्छे हैं हैं सुनते है। जी जी बहुत ही प्यारा संगीत आपने शुरुआती कार्यक्रम की शुरुआत में आपने याद कराया है और ये फिल्म आई थी चाचा जिंदाबाद किशोर कुमार लता मंगेशकर और आशा भोसले मन्ना इन सभी पर पिक्चराइज किया गया था तो आइए इस फिल्म का ये गाना जो आपने अभी याद कराया है उस गाने को सुनते हैं खुश रहो खुश या बाटो एफएम खुश रहो नमस्कार आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है खबू के सफर में बहुत ही खूबसूरत गाना आपने सुना और गाने का जो भाव था वो आप समझ ही गए होंगे बड़े प्यार से इस गाने को लिखा था राजेंद्र कृष्ण जी ने लता मन लता जी ने और मन्नाडे लता मंगेशकर और मन्नाडे ने इस गाने को गाया था मदन मोहन का खूबसूरत संगीत से सजा ये फिल्म थी चाचा जिंदाबाद तो आइए इस फिल्म के गाने को सुनकर कहीं ना कहीं हमें जो है एक प्रेम का भाव जो है ईश्वर के प्रति और ईश्वर से हम कामना क्या करते हैं कि जब व्यक्ति बहुत अच्छी तरह से करते हैं उनके साथ हमारा प्रीत जुड़ जाती है तो बस एक साक्षरत्कार की कामना मन में रहती है इसलिए भाव उभरते हैं कि हे प्रीतमा तुम मुझे दृश्य दिखाओ तुम अपना रूप दिखाओ चलिए बहुत ही खूबसूरत गाना अबिभाजी आपने याद कराया है तो आइए आगे बढ़ते हैं और कौन सा एक गीत आप सुनाने वाले हैं अभी अगला गाना मेरे पास है पुकारो मुझे नाम पुकारो अच्छा। मुझे तुमसे अपनी खबर मिल गई है जैसे कि पिछला गाना था उसमें प्रीतम से जुड़ने जुड़ने की की भगवान से से बात है और यहां अपने प्रीतम से के साथ मिलने की बात है गाने के बोल में प्यार है अपनापन है बंद जाने का संदेश है कल्पना भी है सपने भी है और इसमें तो बोल बड़े जबरदस्त है इस में एक लाइन है तुम्हारी हथेली से मिलती है मेरी ये अधूरी <laughs> जी हाँ, बहुत ही खूबसूरत गाना आपने याद कराया है। ये एक फिल्म आई थी निक्सटी और 65 के बीच में भूल ना जाना जी हाँ ये फिल्म का नाम था और इसके गाने जो है वो भी अच्छे थे लेकिन जो गाना आपने याद कराया है वो सबसे अच्छा है तो आइए इस फिल्म का ये गाना अभी हम लोग सुनेंगे जिसे गुलजार साहब ने लिखा है मुकेश जी ने गाया है और दान जी उस समय संगीतकार हुआ करते थे तो उन्होंने इस गीत के लिए संगीत दिया था भूल न जाना इस अल्बम का ये खूबसूरत गाना अभी आप सब के लिए आप सुनाए हैं रेडियो पुनिरी आवाज 107.8 जीरो खुश रहो खुश या मुझे नाम लेकर पुकारो मुझे तुमसे अपनी खबर मिल रही है पुकारो मुझे नाम लेकर पुकारो मुझे तुमसे अपनी खबर मिल रही अचानक से दो अजनबी मिल गए हो कई बार यू भी हुआ है सफर में अचानक से दो अजनबी मिल गए हो जिन्हें रूप पहचानती हो वजल से भटकते भटकते बोली मिल गए हो तुम्हारे लबों की कसम तोड़ दो तुम जरा मुस्कुरा कर बहारे संवारो पुकारो मुझे नाम लेकर पुकारो मुझे तुमसे अपनी खबर मिल रही है कभी मेरे रेसाबों की धुंधली लकीर खयालों में तुमने भी देखी तो होंगी कभी मेरे बों की धुंधली लकीरें तुम्हारी हथेली मिलती है जाकर मेरे हाथ की ये है अधूरी लकीरें बड़ी सर चढ़ी है ये जुल्फें तुम्हारी ये जुल्फें मेरे बाजुओं में उतारो पुकारो मुझे नाम लेकर पुकारो मुझे तुमसे अपनी खबर मिली नमस्कार आप सुन रहे रेडियो पुनी आवाज़ 107.8 एफएम बहुत ही खूबसूरत गाना आपने सुना भूल न जाना इस एल्बम से अब आइए आगे बढ़ते हैं एक और ख़ूबसूरत गीत की तरफ मैं ले चलूँगा और हमारे विवा ने बहुत ही अच्छे कलेक्शन अपने पास संजोए रखे हैं उनका कलेक्शन से हम लोग गाने सुन रहे हैं तो आइए आगे बढ़ते हुए मैं ये कहना चाहूँगा कि कई बार हमारे जीवन में बहुत सारी चीज़ें आ जाती है और हम कभी कभी मुश्किलों के साथ जुड़ जाते हैं कई बार हमारा गिरना होता है और गिरकर कहीं संभलने में देरी लगती है और कभी कभी जो है हम संभलना ही नहीं चाहते क्योंकि गिरने का डर अंदर इतना बैठ जाता है कि फिर लगता है कि वापस उठते ही गिर जाऊंगा मैं तो ऐसे में तकलीफ़ बहुत होती है लेकिन इसके लिए एक शायर ने कहा है शाम सूरज को ढलना सिखाती है शाम परवाने को जलना सिखाती है बिल्कुल इसी तरह गिरने वाले को होती तो है तकलीफ, पर ठोकर ही इंसान को चलना सिखाती है। <laughs> जी बहुत बहुत स्वागत है अगला गाना कौन सा आप सुनाने वाले है? ये अब मस्ती सुना रहे हैं? ये जैसे आप ये मस्ती वाला वाले गाना है मेरे पास। अच्छा। पुकार, पुकार इसमें शरारत हो रही है अपने महबूब के साथ और एक प्यार की झलक पाने को तरसते हुए विश्वजीत आशा पारे से गुजारिश कर रहे हैं कि एक झलक प्यार की दे दो रही है <laughs> असर भी हो रहेगा एक हंसी क्या बात है अब बहुत ही खूबसूरत गाना आपने याद कराया है आशा पारेख विश्वजीत और ममताज प्राण और राजेंद्र नाथ पर पिक्चरइज़ किया गया था ये फिल्म मेरे सनम का है 1965 में रिलीज हुई थी और यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर कहानी को बताया गया है और शादी की बातें यहाँ पर चलती हैं और फिर ऐसी कुछ रहस्यमय बातें जो है बाद में सामने आ जाती हैं तो उनकी शादी भी एक मुश्किल का दौर से गुजरती है बाद में फिर हैप्पी एंडिंग बताया गया है तो चलिए कहानी को हम लोग नहीं सुनाएंगे अब सीधे मैं ले चलता हूँ इस गीत की तरफ आप सुना है उनेरी आवाज वन आवाज 107.8 एफएम खुश रहो खुशियाँ बाटो मुड़के देख लेगा इस तरह कोई नजर दोगी मेरे नाम की पुकार चला चला मैं गली गली बाहर भी बस एक छा जुल्फ की बस एक, एक निगा प्यार की चला सुनी मेरी सदा तो किस यकीन से घटा कुटर के आ गई जमीन पे रही यही लगन तो ए दिले जवान हसर भी हो रहे गायक हसी पुपार था चला गली गली बाहर की बस एक छाफ की बस इक निगा प्यार के पुकार चला सुन रहे हैं रेडियो आवाज 107.8 खुश रहो नमस्कार रेडियो आवाज में आप का सफर इस बहुत ही सुंदर कार्यक्रम को सुन रहे हैं और जी के पास बहुत ही प्यारे कलेक्शंस हैं ओल्ड मेलोडीज का जो हमने अभी सुना जी हाँ पुकारता चला हूँ मैं गली गली पहाड़ की मजरू सुल्तान साहब का लिखा ये गीत आपने सुना मोहम्मद रफी साहब का गाया ओपी नेयर का बहुत ही खूबसूरत संगीत से सजा ये गीत था मेरे सनम का तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं ये गाना जरूर गाया अपना प्यार किया तो करना क्या प्यार किया तो करना क्या जब प्यार किया तो प्यार किया कोई चोरी नहीं की छुप छुपना क्या इस गाने के जैसे कि बोलों में ही लग रहा है इस गाने में में में बगावत है में है है मधुबाला का इसमें जो नृत्य डांस इतनी खूबसूरती दर्शाया गया इस में। कि पूरे शीशे हैं चारों तरफ बहुत ही खूबसूरत इसका सेट बना था नहीं। नहीं। और इस गाने में बगावत है और अपनी मुहबत पर नाज भी है नहीं। नहीं। और किया है इस गाने में पर्दा नहीं जब जब कोई खुदा से से बंदों करता प्यार किया और तो विभाजी बहुत ही खूबसूरत गाना आपने याद कराया है मुगले आजम इस एल्बम का जो एक सम्राट पर फिल्म बनी थी जहाँ एक सम्राट जो है और वो एक सुंदर वैसा से प्यार कर बैठता है और कहानी यहाँ पर बड़ा जो है इम्तिहान लेता है उनका प्यार का और आखिरी तक वो प्यार जो है सफल नहीं हो पाता क्योंकि यहाँ पर राजा महाराजाओं के क्या कहते हैं उनकी शान और आन की बात आ जाती है और वहाँ पर युद्ध भी होता है बात प्यार करने वालों की ज़िंदगी और जहाँ पर आन शान और बान की बात होती है प्यार क़ुरबान हो जाता है राजा महाराजाओं की इस दुनिया में तो वो चीज़ यहाँ पर मोगल आज़म में बताई गई है तो आइए ये बहुत ही खूबसूरत फिल्म बनी थी और उस समय ब्लैक एंड वाइट में ये रिलीज़ हुई थी बाद में ये कुछ समय के बाद फिर से री रिलीज़ किया गया था कलर में ईस्टमैन कलर में इसको डिज़ाइन करके तो मधुबाला दिलीप कुमार पृथ्वीराज कपूर दुर्गा खोटे और सुल्ताना पर पिक्चराइज़ किया गया था तो आशा करता हूँ आपने देखी भी होगी अगर नहीं देखी होगी तो ज़रूर इस मूवी को एक बार देख लीजिए क्योंकि बहुत ही खूबसूरत पिक्चराइजेशन है और आशा करूँगा कि आप लोग देखकर बहुत खुश हो जाएंगे और देख लिया है तो जरूर मेरी बात को आप समझ ही रहे होंगे तो आइए आगे बढ़ते हैं सीधे मैं आप आपको ले चलता हूँ इस गीत की तरफ थैंक यू विभाजी बहुत ही प्यारा सा गीत आपने हमें याद कराया है आप सुनाए हैं वीडियो पोनेरी आवाज़ वन जीरो खुश रहो खुशिया पाटो खुश रहो बांटो। नमस्कार आप रेडियो आवाज़ बहुत ही खूबसूरत गाना आपने सुना एंड मुझे लगता है कि आप इस गाने के साथ साथ गुनगुना जरूर रहे होंगे क्योंकि मुझे पता है की इस गाने का जो पहली लाइन है वो सबको याद हो जाता है प्यार किया तो जलना क्या और इसका म्यूजिक भी इतना सुरींगे, है झूमने को मन हाँ गुनगुनाते भी है मुझे लगता है कि आप जरूर इसके साथ जुड़ गया होंगे तो चलिए आपको एक और गाने की तरफ मैं ले चलूंगा यानी विवाजी हमारे साथ हैं जो कलेक्शन उनके पास है और एक और बात मैं कहना चाहूँगा जब व्यक्ति के जीवन में काफ़ी जो है उदार जो उतार चढ़ाव आता है जो संघर्ष आता है तो कहीं ना कहीं जो है उसको रुकना तो नहीं है लेकिन चलना ही पड़ता है जीवन में जो है एक फिल्म आई थी शोले जिसमें कहते हैं जो डर गया सो मर गया तो चलते चलते हमें जो है कई बार डर तो लगता है क्योंकि जीवन में ऐसे पड़ाव आते हैं जहाँ पर हमें अंधेरा नज़र आता है और व्यक्ति अंधेरे से घबराता है चाहे कितना भी अच्छा व्यक्ति हो लेकिन अंधेरे से सबको डर लगता है क्योंकि अंधेरे में चलना मुश्किल हो जाता है तो जीवन के इस अज्ञानता का अंधेरा जो है वो व्यक्ति को और ज्यादा दुखी करता है तो इसीलिए कहते हैं कि जीवन में चलते चलते रुक रुक गए तो फिर जीवन का जो मंजिल है उसे बहुत दूर हम देखेंगे या फिर पहुंच नहीं पाएंगे इसीलिए किसी ने कहा है चलता रहूंगा पथ पर हम सब इस संसार में राही हैं इसलिए चलता रहूंगा पथ पर चलने में माहिर बन जाऊंगा या तो मंजिल मिल जाएगी या फिर एक अच्छा मुसाफिर बन जाऊँगा इसी अगर भाव को लेकर आप आप चलेंगे तो हो सकता है कि तो आगे आगे तो अपने की ये प्यार के गाने जब मैं चुन रही थी अक्षर तो से इसमें ज्यादातर तो प्यार भी नहीं थे। और प्यार के लिए कितने रूप है इसमें बगावत है अपनापन है मोटिवेशन है संदेश है और पी अक्षर पे बहुत ही सुंदर सुंदर गाने मुझे हैं और ये जो अगला गाना मैं आपको सुनाना चाहूंगी प्यार पर बस तो नहीं है मेरा लेकिन फिर भी तू बता दे कि तुझे प्यार करूँ ना करू इसमें जैसे प्यार के लिए इजाजत मांगी जाती है इसमें और साथ में कहा जा रहा है है प्यार प्यार बस तो नहीं है मेरा लेकिन फिर भी तू बता दे कि तुझे बहुत सुंदर गाना बहुत गाना खूबसूरत आपने याद कराया है और कई बार व्यक्ति जो है प्यार को समझने की कोशिश करता है लेकिन उसके बश में ये चीजें नहीं होता कि मैं समझ पाऊँ उस चीजों को फिर ऐसे कहीं सिचुएशन पे वो अर्जी भी डालता है कि क्या किया जाए <laughs> तो आइए अब आगे बढ़ते हैं बहुत ही खूबसूरत गाना है सोने की चिड़िया 1958 में एक फिल्म आई थी स्ट्रीम का ये गीत है तो सीधे गाने की तरफ मैं ले चलूँगा बहुत ही खूबसूरत मूवी बनी थी उस समय की और इसमें जो है सिंपल सी कहानी बताई गई थी सोने की चिड़िया आप सभी जानते हैं भारत देश को भी सोने की चिड़िया कहा जाता है यहाँ पर बलराज सहामी नूतन और चंदा पर ये पिक्चराइज किया गया था शहीद ललित साहब ने इसे डायरेक्ट किया था तलत महमूद साहब भी इसमें जो है अपने म्यूजिक को दिया था और गाने भी गाए थे तो आइए इस खूबसूरत गाने का लुत्फ उठाते हैं फिर उसके बाद बात करते हैं आप सुना हैं रेन्यू कोनेरी आवाज़ वन जीरो खुश रहो खुश या प्यार पर बस तो नहीं है मेरा लेकिन फिर भी तू बता दे कि तुझे बता दे मुझको कुछ कर अपनी निगाहों से बता दे मुझको मेरी रातों के मुकदर में शहर है कि नहीं मेरी रातों के मुकदर में शहर है कि नहीं प्यार पर बस तो नहीं है मेरा लेकिन फिर भी तू बता दे कि तुझे प्यार करूँ या न करूँ प्यार पर बस तो नहीं है तो मेरे थर राजा। और तेरी मर मरी बाहों का सहारा न मिले अश्क बह तेरे खामोश सियाह रत तो में अश्क बह ते रहे हामो सियाहरा तुम मे और तेरे रेशमी चल का किनारे नमस्कार तो आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है खाबों के सफर इस कार्यक्रम में बहुत ही सूरी गाना आपने सुना प्यार पर बस तो नहीं है मेरा लेकिन फिर भी आ, आशा भोसले तलत महबूब साहब का गाया हुआ साहिलवी साहब को लिखा ओपी पी का संगीत से सजा ये गीत आपने सुना आइए आगे बढ़ते हैं और बढ़ते हैं हम लोग <laughs> कहते हैं जीवन के कई रूप हैं लेकिन फिर भी इसमें लक्ष्य लेकर चलना बहुत ज़रूरी है कई बार हम लोग बिना लक्ष्य के ही रास्ता तय करने की कोशिश करते हैं फिर थक जल्दी जाते हैं क्योंकि अगर लक्ष्य नहीं है चल रहे हो तो फिर आपको खुशी कम होगी लक्ष्य है अगर आप चल रहे हो और जितना आप लक्ष्य के नज़दीक जाएंगे खुशी धीरे धीरे आपके बढ़ती जाएगी इसलिए ज़रूरी है जीवन में लक्ष्य लेके चलिए अंधेरे में यूं ही न चलिए आप सुनाए हैं रेडियो पोनेरी आवाज 107.8 एफएम सेवन जी अगला गाना कौन सा है आपके पास हमारे श्रोताओं के लिए अगले श्रोताओं को ये मैं बताना चाहती हूँ कि प्यार होता क्या है ये ये गाना बहुत खूबसूरत है संदेश के साथ है ये गाना राजेश करना पियानो बजाते हुए इसको गा रहे हैं और सभी बंधनों को छोड़ के जो हम नजायज जैसे बंधन कई बार हमारी पकड़ इतनी मजबूत होती है कि हमें और कुछ सोचता ही नहीं है हम प्यार या उस नज़ाकत की ओर देख ही नहीं पाते तो इस गीत के जरिए रजेश खन्ना मोटिवेट कर रहे हैं साधन शादाजी को जो कि विडो है इस मूवी में और गाने के बोल में बहुत अच्छे हैं जीने और प्यार करने की चाग है आ ही जाता है है। जिस पे दिल आना होता है। क्या बात? चलिए कटी पतंग एल्बम का ये गाना आपने याद करा है। आपने याद कराया है बहुत ही खूबसूरत गाना है सुनिंग गाना है आ, कई बार मैंने इस गाने को सुना है और जब भी सुनते हैं उतना ही रिफ्रेशमेंट आपको इस गाने से मिलता है शक्ति सावंत साहब का ये डायरेक्शन में फिल्म बनी थी और उन्होंने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था और विजेंद्र गौर और गुलशन नंदा ने इस फिल्म को लिखा था राजेश खन्ना आशा पारे प्रेम चोपड़ा बिंदु नाजिर हुसैन इन लोगों ने इस फिल्म में काम किया है राहुल द्विबर्मन का संगीत से सजा ये अगला जो गाना आपको सुनाने वाले हैं हम तो लोग बहुत ही खूबसूरत गाना है तो आइए इस फिल्म का ये गाना अभी आपके लिए आप सुनाए हैं रेडियो को आवाज़ वन जीरो खुश रहो खुशियाँ बाटो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 क्षमा है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 खुशी से हर गम से बेगाना होता है सुनो किसी शायद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 सुन रहे हैं रेडियो आवाज, खुश रहो सात दशमलव नमस्कार आप सुन रहे रेडियो पोनेरी आवाज 107.8 पर आप सभी का स्वागत है बहुत ही अच्छे अच्छे गाने आप सुन रहे हैं एंड विभाजी के पास बहुत ही खूबसूरत कलेक्शन है आज के इस एपिसोड में और आइए आगे बढ़ते हैं कहते हैं लक्ष्य भी है मंजर भी है चुपते मुश्किलों का खंजर भी है प्याज भी है आज भी है खाबों का उलझन एहसास भी है रहता भी है सहता भी है बनकर दरिया सा बहता भी है पता भी है खोता भी है लिपट लिपट कर रोता भी है थकता भी है चलता भी है कागज़ सा दुखों में गलत भी है गिरता भी है सबलता भी है सपने फिर नए बुनता भी है <laughs> आप सुना है रेडियो आवाज 107.8 का सफर अगला अगला गाना गाना है है आपके पास? अगला गाना आपके पास शेर बहुत अच्छे लग रहे हैं लेकिन एक बात कहूंगी जहां प्यार प्यार होता वहां सिर्फ प्यार ही कई बार तो ये गाना सुना होगा और इसमें ये, ये मस्ती है और और राज कपूर नरगिस उनका जो रोमांस कोई भी आप आंख भी झपकना नहीं चाहते उनको जैसे पिक्चराइज किया होता है और इस गाने में वो झूम रहे हैं और दिल में प्यार का अनुभव कर हैं इसमें बहुत सुंदर हैं बोल बोलों में प्यार प्यार प्यार जो प्यार जो साथ जो छोटा छोटा साथ साथ तो इसमें प्यार के साथ ही पूरी उम्र जीने की बात, करते। क्या बात है आइए आगे बढ़ते हैं बात ही खूबसूरत गाना विभाजी आपने याद कराया हैल्बम का है राज कपूर पर पिक्चराइज किया गया था और उनकी खुद की ये फिल्म थी और इसमें एक कहानी जो है एक व्यापारी की कहानी बताई गई है अमीर व्यापारी जो एंड कैन किसी भी तरह से धन कमाने का लक्ष्य रखता है और राज कपूर एक सिंपल व्यक्ति है लेकिन उसके साथ जुड़ने के बाद वो भी उसी जीवन शैली के साथ जीता है उसे जब ठेस लगती है कि जो अमीर व्यापारी जिसके साथ वो काम कर रहा है वह बेमान है जैसे उसे ये पता चल जाता है तो फिर ये विद्रोह ही बन जाता है और फिर एक अच्छे इंसान बनने की प्रतिज्ञा करता है और अच्छे इंसान बनता है तो आइए इस फिल्म का ये गाना बहुत ही खूबसूरत है जो आपने अभी याद कराया है तो आशा करता हूँ हमारी श्रोताओं को बहुत ही आनंद आएगा इस गीत को सुनकर राज कपूर नरगीस मदिरा ललित पवार शिवा शिवदासानी पर पिक्चराइज किया गया श्री चार का ये खूबसूरत गाना अभी आपके खुश रहो खुशियाँ बांटो। क्यों डर साह दिल प्यारुआ प्यार से फिर क्यों डर साहे दिल <स्था> कहता है कहानी प्यार आई पारुआ फिर क्यों है दिल नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो <laughs> जी, जी, है आवाज ये गाना, आज के एपिसोड का आखिरी गाना ये सुनेंगे इसमें जैसा की मैं पहले भी कह चुके हूँ प्यार मोहब्बत के गाने इस में सारे और इसमें जब जब प्यार होता है तो महबूब को अपनी महबूबा से सिर्फ उनको उनको कान आंखें देखना चाहते हैं और कान सुनना चाहते हैं और इस गाने की कॉल भी जैसे आप सुनेंगे तो आपको आपके दिल को छुएंगे पुकारो मुझे फिर पुकारो मेरे दिल <laughs> में आने में जुल्फे आजी सवार ये फरीदा जलाना शत्रुन पे फिल्म आया गया गाना। बहुत कम आपको सुनने को मिला होगा लेकिन ये बड़ा बहुत ही रोमांटिक गाना है और दो प्रेम प्रेम में में जो बंधे हुए अपनी मोहब्बत में गुम हैं और सपनों में खो गए हैं एक दूसरे से जीवन भर का साथ मांग रहे हैं और सितारों से नेचर से वो कह रहे हैं जाओ कहीं जाके छुप जाओ आज सितारे बहुत ही खूबसूरत गाना आपने याद कराया है ये एक फिल्म आई थी बुनियाद बहुत ही ओल्ड मूवी है नाइनटीन का जिसमें खास राकेश रोशन शत्रुघ्न सिन्हा योगिता बाली फरीदा जलाल प्राण बिंदु जानकी दास इन पर पिक्चराइज किया गया था और किशोर दा और लता मंगेशकर ने इस गीत को गाया है लक्ष्मीकांत प्यारलाल का खूबसूरत संगीत सजा है आनंद बख्शी साहब ने इस गाने को लिखा है बुनियाद इस फिल्म के लिए तो चलिए मुझे लगता है कि अब वक्त हो गया है इजाज़त जाने का और इसी के साथ विबा जी थैंक यू सो मच हमारे साथ इस एपिसोड में जुड़कर बहुत ही खूबसूरत गाने आपने सुनाए बहुत सारी बहुत सारी दुआएं आपको थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के थैंक यू सनी आपका भी और हमारे सुनने वाले सभी श्रोताओं का और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो भी प्यार के रंग में रंगे होंगे और प्यार, <laughs> तो प्यार, के साथ प्यार आया हो आ, आपको भी और सभी श्रोताओं को प्यार भरा नमस्कार जी जी नमस्कार चलिए साथियों आज के इस एपिसोड में बस इतना ही फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में और जाते जाते दो लाइने आप सबके लिए कहते हैं जो मंजिलों को पाने की चाहत रखते हैं वो समुंदरों पर भी पत्थरों के फूल बना देते हैं <laughs> तो इसी के साथ मैं और विपाजी चाहेंगे आपसे इजाजत अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे इस वादे के साथ सलाम नमस्ते खमा गनीसा खुश रहो खुशियां बात I'm never gonna let you go. का oh, में है सरंग नहीं जाओ मेरे आदि का उन कोई लेके आओ बाहर पुकारो मुझे फिर पुकारो